शंकर चैतन्यम भगवत्द शोकैत सर्व सर्व सर्वूतगुहाश्विषयातीत तस्म सर्विधे नम जय भगवान भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणित उपदेश हस्वी बस केवल आत्मनिष्ठ होना आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है उसी के उपाय और उसी के लाभ केवल उसी का ही वर्णन है इस ग्रंथ में और किसी का नहीं है इसमें अन्य अन्यवादी ने जिसको अपने सिद्धांत तो बनाया कि वो बोलते हैं ये तो महावक जो है केवल सुनने से नहीं होता आपको बार-बार जब करना पड़ेगा के साथ जब को सुनेंगे उसके साथ कैसे आप वो हो उसको लॉजिकली एनाल करेंगे तब जाके धीरे धीरे वो बोध में आता है ये जो है ये तत्व केवल एक बार सुन लिया तत्व बोध हो जाएगा कि मैं ही वो अशक वो असंग व्यापक तत्व हो ऐसी बात नहीं हो सकता है आपको जब करना पड़ेगा बार बार ऐसा करके मुख्य रूप से प्रभाकर अपने पक्ष को समझाए प्रसम चक्षित त्यजन साधन तत्साध विरुद्ध समाधि समाधिमान बचे इसलिए इस, इस तत्व से को अनुभव करने के लिए भाव से उच्चरन करो उच्चरन करो मतलब बार-बार उसको बार मंत्र करना चाहिए समाधन के साथ त्यजन साधन तत्साधाधि बोलते हैं कि अन्य समस्त साधन तत्सम साधी महावाक्य को इसका को करने के के लिए जो है उस अपना करके शाद साथ हो करके, आप इसको बार बार जब करेंगे तो तत्व महावाक्य अनुभव में आ जाएगा यह है प्रभाकर की मत वेदांति बोलते हैं तत्व महावाक्य जब के लिए नहीं आए अब क्यों कर, तुम वही हो तो आप जब जब करेंगे तो क्या जब करेंगे तुम वही हो तुम वही हो तुम वही होने थोड़ी होगा एक जगह पे एक पूजा की कार्यवात कारनामा शुरू हुई मतलब किसी व्यक्ति ने अपने घर में कुछ पूजा करना चाहते थे जैसे श्राद्ध पिंड आदि के काम होगा तो पुरोहित को बुलाया सब तैयार हो गया तो पुरोहित नेजमान को बोल रहे कि देखो भाई कि जैसा मैं बोलू ऐसा ही बोलना और वो दिखाई करना है ठीक है तब तो बोलते हैं ओम माधु भाय हाथ में जल लेकर आचमन करो तब तो बोलते हैं ओम माधो वायु हाथ में जल लेकर आचमन करो ठीक हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। क्या करना बस हाथ में थोड़ा सा जल ले करके दोबारा आचमन अच्छा करो कार दोबारा जल दोबारा आचमन करो भी घबरा गया ये कैसे व्यक्ति है भाई तो मैं बोला क्या तो बोलते है गोविंद गोविंदा स्वाहा हाथ में जल लेकर के तीबारा आचमन अच्छा करो के के वो भी बोलते हाथ में जल लेकर के तीव्र बड़े आचमन करो पूरे अरे भाई मैं तुमको करने के लिए बोल रहा हूँ तुम, तुम बेकू वो क्या वो बोल रहा है अरे भाई मैं तुमको करने के लिए बोल रहा हूँ किसके साथ पाला मार गया भाई जो मैं बोलूंगा तुम्हें बोलना और वही बोलता जा रहा है एक दशा है है समझेगा नहीं ठीक से आज जो बोला वो ही करता रहता वही बोलता जा रहा है कुछ नहीं रहा किसके साथ बोला पर उठ के भागा करने की दशा होती है प्रभा रहे हैं कि सम्मक रूप से आपको वहां पर जब बोलना ही पड़ेगा तब जाके ज्ञान होगा साधनम तत्साध विरुद्धम इस तत्व मतलब तो से महावाक्य के विरोधी जो साधन और श्रद्धा उसको है। उसको तय करके बस आप यही केवल जब करना पड़ेगा तो भगवान भास्कार बोल रहे ऐसा बात नहीं है शास्त्र वाक्य को ठीक से समझना पड़ता नहीं तद रहस्य नैति नैति अवसान था जब करने के लिए नहीं है ये दिखाया कि मुख से को करने के बाद, के बाद अधिष्ठान के रूप में जो तत्व बच जाता है वही तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है इसलिए क्रियाश्रब्द्राध्य हो क्रिया के तरह जो प्राप्त कर सकते हो वो पहले तो पहले वेदांत नहीं होता है सिद्ध वस्तु क्रिया साध नहीं होता है सिद्ध वस्तु क्रिया साध नहीं होता इसलिए मुक्ति के लिए और कुछ नहीं चाहिए केवल समझ सारी शास्त्र जैसा बोला उसको ठीक से समझना और उसी भाव में रहना ने, जो क्रिया के द्वारा मोक्ष जो है वो, पहले सुना दिया गया। है, वो क्रिया साध नहीं है क्योंकि नित्य शुद्ध वस्तु होने के कारण इसलिए जैसा हमने पुत्र दुखम जथा पित्रा और दुख स्वात्मणि अहम कर्ता तथा ध्वस्त नित्य संबंधित कुछ हो गया पुत्र में दुख है तो जैसे पिता के द्वारा जैसे वो अपने में अध्यस्त कर लेते हैं इसका कुछ आशक्ति कितना है मोहम्मद तो बोध इतना है कि उसको अपने पर आरोप कर लेता तो तो है इसी प्रकार ये कर्तित्व भोक्तित्व बुद्धि की व्यापार है हम करता करता तथा इस इस प्रकार प्रकार मैं मैं मैं को करते हैं है है ना दुख रहित जो अपना शरूप है, उस शरूप में तो तो आरोप करना ये करती तो, तो ही हमारे दुख भोग का हेतु तो जन्मांतर का भोग का तो ही बनता है आत्मनि अध्या प्राप्तवत ये को से जैसे जो, जो प्राप्त होता है है उसको करो समस्त जो भी ऊपर ये है, वो है, है वो सारा चीज को करने पर का अधिष्ठान के रूप में जो बच जाता है वो हमारे पारमार्थी स्वरूप प्राप्त वे भूय अध्यास विधि कशित कुछ एक बार वो अध्यास निराकरण हो जाने पर वेदांत ने जब बोल दिया तू तो करता भी नहीं है तू तो भोगता भी नहीं है कर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इसलिए एक बार यदि ये भाव आपके अंदर बैठ गया भूयो अध्यास विधि दोबारा जो है अध्यास करो मतलब एक बार कर्म कांड को बोल कर गया और फिर शस्त्र के निषेध किया और दोबारा फिर अध्यास करके बोलेगा मतलब किसी तो ये, ये भी शास्त्र के, के माध्यम से नव पद्धति ये युक्त तो संगत नहीं है इसलिए क्या करना पड़ेगा यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे आत्मनिह प्रतिषेध तथ मलअध्यास निषेधे क्रीये चु बुध यथाबु आत्मनिहथ्यास प्रतिषेध तथ मलअध्यास निषेधे क्रीयते जथा मल अध्यास के जिस प्रकार आकाश आकाश में आकास में मल और कर, आकार और उसमें नील रंग और इसका निशेदे तथा अब जिसका अबुद्धिमान व्यक्ति के तरह आकाश नीली है आकाश कठा रहे? इस प्रकार से जो अध्यास करके और उसमें करके है। उसको किया जाता है उसी प्रकार आत्मा में जो हमने कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास किया पहले शत्रु तो ने दिखाया उसको तू तो ब्राह्मण है तू तो पुरुष है तुम्हारे तो लिए और तुम तो गृहस्थ अस्त्र में रह तो इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ये है ये करना चाहिए तुम्हारे लिए तथा बचा और फिर उसका निषेध ने आपको धार्मिक बना करके पहला हमारी पामर भाव से हमको बाहर निकल के लाती है पामर जीव अस्सी प्रतिशत पामर जीव है खाओ पियो और जीओ से भगवान से धर्म से कुछ लेना देना नहीं है तो उस प्रकार की व्यक्ति को धर्म मार्ग में ला करके धर्म का फल वो अनुभव कर पाए तो उसमें एक श्रुति पहले इसको मान्यता देते हैं फिर धर्माचरण करते करते इसका अंत करण जब शुद्ध होता है तो इसका निषेध भी करते हैं जो तुमको हमने पहले बोला था ये करता भोक्ता तुम नहीं हो परंतु तो तुमको आशुरी वृत्ति से हटाने के लिए मैं तुम्हारे श्रुति पहले मन धार्मिक वृत्ति लाने के लिए श्रुति पहले ये बोलती है तू ब्राह्मण है तू पुरुष है तू कर्ता है तू भोक्ता है तू कृष्ण है इसलिए तुमको ये करना चाहिए फिर बाद में क्या किया मन अध्यास निषेध जो मन और उसका जो हमने अध्यास किया था दोनों तो को निषेध किया जाता है जिस प्रकार आकाश में तर और मलिनता की निशे किया जाता है, पहले तो भी तो भी नहीं है कि पहले परंतु हमको आकाश दिखाई दे रहा है नीला रंग से दिखाई दे रहा है आकाश काटाकाठ दिखाई देता है परंतु विज्ञान अथवा गुरुवाक्य ऐसा हमको सब दिखाई देने पर भी वो ना नीला रंग की है ना कोई आकार है ना कि मल निश्चित किया जाता है ठीक इसी प्रकार पहले पामर जीव को धर्म मार्ग में लाने के लिए शास्त्र ने सिखाया कि देख तू तो ब्राह्मण है तू तो पुरुष है तू तो गृहस्थ है तुम्हें ऐसा करना चाहिए केवल निठल्ला खाया पिया लड़ाई झगड़ा किया और वंशवृद्धि किया तो मनुष्य जन्मवीत गया इसके लिए मनुष्य जी ने भगवान नहीं दिया इसलिए पहले शास्त्र ने यह दिखाया फिर बाद में शास्त्र कहता है कि जब अनेक जन्म ऐसा धर्म आचरण करके शास्त्र कहता है कि तू ये नहीं है तो इससे पीछे जो असंग शुद्ध व्यापक तत्व है जो इंद्र का विषय नहीं है वो तुम्हारा परमार्थिक स्वरूप है वो निश्चित करते हैं छोटा बच्चा को सिखाने के लिए ये देखो आकाश है इसका रंग नीला है वो सूर्य है वो चंद्रमा है आज आया था अपाघात आदित्य दृष्ट दे आदित्य चंद्रमा विद्युत चंद्रत, दृष्टांत दे करके समझे ठीक इसी प्रकार जगत की जगतत्व निश्चित हो जाएगा जब हम उसके अंदर वो तन भूत भी त फिर ईश्वर को देखना सीखेंगे वही का भी है इसीलिए मैं, मैं भोगता हूँ हाँ ठीक है तुम करता तुम भोगता हो परंतु मन मर्जी मत करो तब तुम करने वाले हो तो शास्त्र अनुसार करो पहले ये ग्रहण कराता है फिर बाद में आके निश्चित कराता है निश्चित करने के बाद दोबारा नहीं बोलता तो तुम है ही नहीं तुम ये नहीं हो इस प्रकार से आत्मा की यथार्थ स्वरूप को बोध कराने के लिए पहले हम जो जानते हैं उसी को करके पुष्ट करके धर्म आचरण हमसे करवाता है अनेक दिन अनेक जन्म धर्म आचरण करने पर अंत शुद्ध होने पर तब क्या करके फिर वेदांत का ग्रहण होता है कितना अच्छा था अर्जुन तो शंख बजने का बाद भी बोलते नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं जंगल जाता परंतु भगवान जो है कि उसको उस भाव से निकल करके करते समय भगवत अर्पण बुद्धि तुम रख पा रहे भी नहीं रख पा रहे उसको परीक्षा करने के लिए युद्ध कर आया इसी प्रकार शरीर मनुष्य शरीर और उसमें जो है विभाजन और उसमें धर्म फिर उसके बाद शास्त्रीय कर्म छोड़ करके उपासना दूसरा फिर तीसरा जो है वो सत्य उनके द्वारा ही मतलब तो सत्य को अत्यंत उत्कर्षा है आत्मनिष्ठा होकर वेदांत श्रवन करना तो तब क्या हो जाता है? है। है। फिर उस तो भाग शत्त्यकुन से छोड़कर तो में होता है आगे बोलते ध्रुव प्राप्त निषेधोम दिव्य दिव भवे प्राप्तो प्राप्त यदि हुआ होता और फिर तत्व महाभ के माध्यम से उसको निश्चित करते और मोक्ष नामक वस्तु की उत्पत्ति होती तब ऐसा मुक्ति तो निश्चिती ही होगा प्राप्त प्राप्त हुई होती और फिर इसको करके को कराते भावेत निश्चित करके अनित्त होता भवे अनित्त निश्चित इस प्रकार की मुक्ति अनित्त होता पर अनित यदि ही मुक्ति फल होगा तो स्वर्ग फल अथवा अच्छा ब्रह्मलोक लोक फल से इसका भिन्नता ही क्यों लोग चाहेंगे क्यों क्योंकि लोक लोक में में तो तो तो फिर भी कोई कोई दो-चार दो-चार मिल जाएगा लोक में भी कोई दोचार बात यहां पे अकेला तो हो जाएंगे तो लाभ क्या होगा सर्ग लोग हमारे ऊपर आरोपित है, है तो निशेद करने से आप पहले से ऐसे हो मतलब पहले से रजू सर्प सर्प नहीं है रज्जु रज्जु ही है परंतु तब हम जब बोलते हैं सर्प यम ये सर्प नहीं है ये रज्जु है ये जो हमेशा ही रज्जु है परंतु पहले जो हमने भ्रांति से समझा था उसको निश्चित में बोलते हैं यदि पारमार्थिक प्राप्त होता पारमार्थिक वहाँ पे सर्प हो ही होती आश्रुति कहती कि सर्प नहीं है तो मैं जाता तो सर्प काटता परंतु ऐसा नहीं होता प्राप्त श्वेत प्रतिषिध्यता पे प्राप्त हुआ बंधन और उसको निश्चित किया गया होता मोक्षित हो तो हो करते है तुम ये नहीं हो तुम ये नहीं हो ये अप्राप्त वास्तविक नहीं है प्राप्ति तो नहीं है यदि वो प्राप्ति मतलब पारमार्थिक रूप में तुम तो मनुष्य हुए होते तब कभी मुक्ति की असमत करो तब मुक्त कभी सकते तब तो वो पशु पक्षी आदि जनि में ही घूमते रहेंगे दिव्य अग्नि चलना दिव इस प्रकार अग्नि जो है पृथ्वी भी मत चलाओ, दुर्क में भी मत चलाओ, मतलब ये निशेद जो है ना वहाँ पे तो होना संभव ही नहीं है दिलुक में ये निश्चित केवल मात्र एक अर्थवाद के रूप में आया हुआ है पूर्विमां दर्शन में तो जैसा वहाँ पे होना ही संभव नहीं है फिर भी निश्चित का वोश्य क्या है तो इसीलिए आत्मा में भी ऐसे बंधन होना संभव नहीं है केवल मत भ्रांत तो कल्पित जो बंधन है उसको निश्चित किया जाता है यदि बंधन हमारे अंदर पारमार्थिक होती तो कभी मुक्त होने का आशा नहीं रखना चाहिए मुक्ति यदि होगा भी तो अभी अनित वस्तु होगा इसलिए बोला यहाँ पे संभाव्य गोचरे शब्द प्रत्यय न संभाव्यो तदात्म अहंकर्तर तथ सं्यो गोचरे शब्द संभा्यो गोचरे शय न था न संभा्यो तदत्म्वाद अहम कर्तस्त तो जो सामान्य जो सभा शास्त्र जो हमको बोलते हैं वो क्या होता है संभाव जो गोचर मतलब संभावना है कि तुम्हारा इंद्रियों का विषय बन जाए जाएगा ऐसा करके बोलते हैं शब्द प्रत्यय व न जानना था नहीं तो उसको बोध करना संभव नहीं होगा हमको शब्दों का सहारा ले करके ही बोलना पड़ता है और इस प्रकार ऐसा संभावना दिखा करके शब्द प्रयोग करते हैं जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई काम को करते हैं उसमें वो होगा ही कोई नहीं है है परंतु एक संभव इसको करने से शास्त्र बोल रहे तो निश्चित होगा ऐसा भावना पे ऐसा शब्दों प्रत्यय और उसको निश्चित ये जो है आत्मा स्वरूप होने के कारण वो ऐसा हो सकता है कुछ नहीं जैसा है ऐसे बोला गया न संभाव्यु तथा तथा तथे मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार का जो है ना वस्तु, शब्द प्रत्यय के माध्यम से जैसा बोध करना पूर्वक दर्शन में तुम तुम ये करने के लिए अधिकारी हो इसलिए तुमको ये करना चाहिए ये चीज जो एक तरफ से हमको मदद भी करते हैं, एक तरफ से हमको जो है वेदांत में प्रतिबंध भी बन जाता है क्यों मदद यदि विवेकी व्यक्ति होगा तब तो मदद ऐसा होगा कि तो कम से कम स्थूल शरीर से मैं भिन्न हूँ क्योंकि जो मैं इस शरीर में धर्मकांड अथवा स्वर्ग लोग जाने के लिए मैं कोई कर्म कांड कर रहा हूँ तो उस शरीर से तो मैं वहाँ जा नहीं सकती इससे मैं भिन्न हूँ परंतु फिर जो है कि यदि आप ये बोला जो व्यक्ति ने यही बोला कोई व्यक्ति बाद में आके बोलता तुमने तो बोला था तुम तुम, एक बना दिखाया। तुमको नहीं बोलते, तुम नहीं करते और धर्माचरण नहीं करते तो तुम्हें अंदर अंतकरण शुद्ध भी नहीं होता तुम आत्मा के बारे में समझ नहीं पाते इसलिए हमने तुमको धर्म मार्ग में ला करके जैसे छोटे बच्चे को खिलाने के लिए माताजी कभी कभी बोलते देखो साधु बाबा आएगा पकड़ लेगा जल्दी खा लो तुम्हारा बाल बढ़ जाएगा तुम्हारा नाक न हो जाएगा ये सब जो तो अपने आप ही बढ़ेगा परंतु ये है कि बच्चे से काम कराने के लिए ऐसा बोला जाता है ईद पूर्व से दर्शन में जो भी कर्म फल को वर्णन किया गया है वो हमको धर्म मार्ग में ला करके अंतकरण शुद्धि के लिए शब्द की प्रयास है बाद में श्रुति और कर देते हैं कि देखो ये तुम्हारी वास्तविक धर्म नहीं है तुम्हारी वास्तविक धर्म तो अपने स्वरूप में बैठना अपने स्वरूप चिंतन करना संसार बंधन से मुक्त होना धर्म अर्थ तो काम भी पुरुषार्थ है और मुक्ति भी पूर्व आते हैं परंतु धर्म और तो काम से भी एक ऊपर है इसलिए अब इसको छोड़ करके पहले धर्म और तो काम सिखाता है फिर बाद में बोलता है इसको छोड़ करके तुम इसके लिए प्रयास करो संभाव्य गोचर सर्व प्रत्यय वाप शब्द शब्दों और उसकी प्रत्यय मन शब्द और बुद्धि ये दोनों ना न संभाव्य तत् आत्म तत् परंतु यहाँ पे संभावना नहीं है यहाँ पे तो निश्चित है तब आप बोलेंगे जब आप बोल रहे हो तुम ब्राह्मण क्षेत्र यहाँ पे संभव बनाओ तुम है इसको मान्यता दे करके तब तो तुम तत्व में से बोलोगे तुम तो यहाँ पर संभव नहीं होगा तुम नहीं होगा ऐसा होगा ऐसे तो बात न क्योंकि स्वरूप ये क्यों लोकान्तर कालांतर में प्राप्त करने वाला कोई फल जैसे ये फल नहीं है ये अपने स्वरूप को लेकर के बोल रहे इसलिए न संभव तथात्म अहम कर तू तथी वचन मैं करता हूँ इस प्रकार का जो बोध है न इस प्रकार यहाँ पे समझना चाहिए संभाव्य गोचरे शब्द प्रत्यय न न था किसी भी समय कोई शब्द प्रयोग करते मन में रख करके नहीं तो शब्द प्रयोग ही नहीं होगा शब्द प्रयोग ही नहीं होगा और श्रुति की जो है यही है कि वेद महा औषधल है हमको धर्म मार्ग में बना के रखने के लिए और हम जो धर्माचरण करके धीरे धीरे मनुष्य जीवन की सफलता की ओर हम आगे बढ़ पाए इसलिए पहले ऐसा बोलते हैं फिर बाद में उसको निश्चित करके फिर बाद में बोलते हैं तुम इससे पीछे व्यापक तो अब जाए तुम्हें धर्माचरण करने की आवश्यकता नहीं है जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब उस स्थिति पहुंच जाते हैं आगे देखिए ट्वेंटी फाइव में बोलते हैं अहम कर्त्या चैतन्य कर नेति नेति कर्ता तत्सर्ता अहम कर्यात्म न्यस्थ चैतने कर्तिज ने ने तत्सर्व सह कर्त्याते अहम कर्त्या आत्मनि न्यस्त मैं करता हूँ इस प्रकार आत्मा में आरोप करके क्या जो ये जो आपने चैतन्य में कर्तित्वि का आरोप किया है कहाँ मन में परंतु चेतन में वो आरोप करते हैं हम लोग इसलिए अहम करता आत्मनि नैतन्य आदि यद जो चैतन्य में कर्तृत्व आदि का आपने आरोप किया नेति नेति ये दो नेति के द्वारा नेति नेति थी तत्सर्वम सारा दो दो वहां पे आया हुआ है क्योंकि ये शब्द मूर्ता ब्राह्मण में आया हुआ को तो ब्रह्म के दो रूप दिखाया गया है एक सत और त्यत सत और त्यत जत और तत् मतलब एक मूर्त देवा वो ब्रह्मतम च मूर्तमूर्त यहाँ तो अमूर्त हो गया आकाश वायु मूर्त हो गया अग्नि जल पृथ्वी आदेश परमस्थि मूर्ता मूर्ति ब्राह्मण दो प्रकार से दिखाया ब्रह्म के ऊपर आरोप तृतीय ब्राह्मण है तो यहाँ पे प्रश्न हुआ ब्रह्म सूत्र में ये दो बार जो निशेद किया गया है कि एक रूप और रूपी मतलब दोनों को किया गया ही रखने के लिए बोला तब बोला दो बार नेत्र शब्दों ये विपक्षा है जो भी कुछ अपने ब्रह्म के ऊपर आरोप किया है सभी को निश्चिध कर देने पर सभी अधिष्ठान की जब सभी निषेध की अधिष्ठान के रूप में जो तत्व तो बचा रहेगा वो ब्रह्म है बाहरी वस्तु में नहीं हूँ ये तो ठीक है ये शरीर जो पंच महाभूत से है ये भी मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको देखता हूँ समझता हूँ इसका सारा व्यापार को जानता हूँ तो दृष्टिकोट में इसी प्रकार इंद्रियों के व्यापार को मैं जानता हूँ मन के व्यापार को मैं जानता हूँ बुद्धि व्यापार को मैं जानता हूँ अहम कर्तित्व अधिबोध भी ये भी इसलिए यहाँ तक निषेध है तो हम नेती -नेती मतलब मतलब करते मैं इस प्रकार प्रकार आत्मा से एक जो और हमने अपने ऊपर आरोप कर रखा है सर्वम अहंकार सहित सहित करतृत्व भाव को पूरा शास्त्र के द्वारा निशिध किया जाता है मतलब मूर्त और अमूर्त मूर्त पंच महाभूत और अमूर्त हो गया जितना भावना हम अपने लिए बनाया जितना भावना हम अपने लिए बनाया ये सब को शास्त्र निश्चित कर देते होते हैं ये आत्मा के लिए कोई भी विषयात्मक भावना तुम कर नहीं सकते आत्मा कोई विषयात्मक भावना करोगे वो आत्मा में अध्यस्त है वास्तविक तो आत्मा में वो चीज़ है ही नहीं इसलिए दो बार निश्चित इसको विपक्षा बोलते हैं व्याप्त में इच्छा विप्सा व्हाट एवर है इस जो भी कुछ आपने आत्मा के ऊपर आरोप किया <coughs> ये सब निषेद है यह आत्मा में इसलिए ये जो मैं ब्राह्मण हूँ मैं धार्मिक हूं मैं संन्यास हूँ मैं वेदांती हूँ ये सब भी आत्मज्ञान में प्रतिबंधक ये सभी आत्मज्ञान में प्रतिबंधक है इसको शास्त्र के द्वारा निषेध किया जाता है बाहरी वस्तु को निषेध करना उसको समझना आसान है किन्तु अपने आप अपने आप, ऊपर अध्यस्त किया वो जो करतित्व तो भोक्तित्व तो का निषेध बहुत मुश्किल पड़ता है ये उसको निश्चित करने के लिए दो बार बोलते हैं ये है जितना कुछ आपने अपने ऊपर आरोप किया वो तुम नहीं हो उस आरोप जो निश्चित करने वाला है जिसको अल्टीमेटली निश्चित नहीं किया जा सकता है जो निश्चित करता है उसको निश्चित नहीं किया जा सकता है करता अपने आप बस बुद्ध तुम्हारा परमार्थिक पारा, आर्थिक जो बुद्धि इंद्रियो व्यापार जिसको हम देख रहे हैं वो सब निषि है पंतु जिसको निशेद नहीं किया जा सकता मतलब जो का करता है तो अलग करता नहीं है वो वो ये ये सब नहीं है है है इस प्रकार समझने आत्मा आत्मा वही इसलिए बाहर जितना अपने आरोप के किया जो बांच है उपलब्धि स्वयं ज्योतिर दृषि प्रत्यक्ष साक्षात सर्वांतर साक्षी चेता नित्य गुण उपलब्धि स्वयं चेता दृषि प्रत्यक्ष तो सब निश्चित काट देने पर तो कुछ रहेगा ही नहीं तब तो फिर सुनवाद में पहुंच जाएंगे बोलते नहीं हम शून्यवाद में नहीं पहुंचेंगे निश्चित सब निश्चित कर देने पर भी निश्चित करने वाला अपने को निश्चित नहीं कर सकता है वो रह जाता है वो निश्चित करने वाला अपनी अस्तित्व को समझता है कि मैं सारा चीज निश्चित करने वाला हूँ क्योंकि वो मैं दृश्य है मेरे सामने मैं स्वयं दोष इसलिए उपलब्धि स्वरूप इस है आत्मा का उपलब्धि मतलब उपलब्ध करने वाला कि सारा निशेध करने पर भी कि मैं निशेद करने वाला इनका कभी लोप नहीं होता वो हमेशा रहते हैं और बंधु कोई दूसरा मन को बताता है क्या कि निश्चित करने वाला तू है ऐसा नहीं है अपने आप अपने को समझता है वो हर चीज शरीर भारी वस्तु निश्चित कर दिया ये तो आसान है वो मैं नहीं हूँ फिर उसके बाद स्थूल शरीर अन्नों में कुछ मैं नहीं हूँ प्राणों में कुछ नहीं हूँ क्योंकि हम समझते प्राण व्यापार कर्मी जो कि व्यापार को मैं समझता हूँ फिर जो है मनोमय कोश मैं नहीं हूँ क्योंकि मन चित्त मन चित्त की संस्कार को मैं जानता हूँ मन कैसा संकल्प विकल्प करते ये भी मैं समझता हूँ और जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो चीज़ की ज्ञान प्राप्त हो करते वो भी मैं जानता हूँ इसलिए मनोमय कोश भी मैं नहीं हूँ अच्छा भाई फिर भी में कोच ये बुद्धि अहंकार मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ ये जो हमेशा लगा रहता है ये मैं मैं जानने वाला बस ये भी नहीं है आत्मा में कुछ भी नहीं है ज्ञानेन्द्रियों के साथ जो ज्ञें है पंच ज्ञानेन्द्रियों के साथ जो बुद्धि और अहंकार ये भी में भी नहीं है फिर बचता है में कोष उस आनंद में कोष में भी पांच अवयव है उसका भी कि जो है प्रिय वस्तु को देखने से जो मनोवृत्ति होती है उसको हम जानते हैं समझते हैं वो मोद वृत्ति है फिर जो है जो तो प्रिय को प्राप्त होने पर जो मनोवृत्ति होती है मोद वृत्ति है औोत को हम समझते हैं प्रिय वस्तु को भोग करने से और प्रतिष्ठा से प्रमोद वृद्धि है ये सब जो है मोद अमोद प्रमोद और आत्मा स्वरूप जो है और इसका क्या उसमें जो है ब्रह्मपुक्षम प्रतिष्ठा अंतिम में जो है सबको निषेध कर देने पर आनंद में कुछ आनंद आत्मा स्वरूप ही हमारा आत्मा जो हमारा स्वरूप है और यही को जो है क्या बोलते हैं समस्त पंच का अधिष्ठान है ब्रह्म प्रतिष्ठा मतलब अर्थात जो सारा चीज को अपने द्वारा क्या करते हैं चिड़िया के लिए नहीं ना तो उड़ नहीं पाता और बैलेंस नहीं कर पाता शरीर को डायरेक्शन भी नहीं कर पाते ये जो है ये ब्रह्म पुछ प्रतिष्ठा ब्रह्म जाए सारा संसार को प्रतिष्ठित करके पकड़ के रखा हुआ है अंदर से भी और बाहर से भी है ना अंदर से गढ़ यही ब्रह्म मेरा पारमार्थिक स्वरूप है हर आरोपित वस्तु को निषेध कर देने पर निषेध के अधिष्ठान के रूप में जो बच जाता है उस जिसको निषेध नहीं किया जा सकता है वो इस इसलिए बोला वो उपलब्धि स्वरूप है और स्वयं ज्योति है उसको समझने के लिए किसी के और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है वो अपने प्रकाश से अपने आप अपने को समझ लेता है स्वयं ज्योति दृषि क्योंकि वो दृष्टा स्वरूप है प्रत्यक है वो दृष्टा है और प्रत्यक मतलब और है हमेशा रहने वाला है और अक, अक्री है उसमें कोई क्रिया नहीं है उसमें कोई क्रिया नहीं है शरीर इंद्र मन बुद्धि में व्यापार होता रहता है परंतु तो आत्मा में कोई क्रिया नहीं है क्योंकि वो इस प्रकार से सारा व्यापार को देखने वाला देखिए आत्मा की जथार्थ स्वरूप की वर्णन इस लोक में भगवान भास्कर देखो तुम जब हर चीज़ को निश्चित कर दोगे निश्चित कर देने पर जो तत्व तो बचेगा अधिष्ठान के रूप में वो स्वयं उपलब्धि शुरू होने के कारण और स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगा किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होगा तुम अपने आप उसको समझ जाओगे क्योंकि वो प्रत्येक है दैट इज मीन्स प्रत्येक मीन्स इनर मोस्ट और फिर वो सत्य है हमेशा रहने वाला है उसको निश्चित निशिध नहीं किया जा सकता है और वो क्रिया से रहित है एक पंखा अपने चलाया स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा की क्रिया बंद हो जाएगा इसी प्रकार आत्मा में जो क्रिया होती तो कुछ देर में बंद हो जाता तो वो समझ में नहीं आता परंतु आत्मा हमेशा ही अक्रिय है कोई क्रिया नहीं है गायक वाचक नायक संगीतक ये सब जो है पे में, आत्मा पे शरीर इंदो मन बुद्धि के धर्म में आत्म में आरापित है परन्तु इस तक के साथ आत्मा की कोई संबंध नहीं है वो साक्षात है मतलब इंडिफरेंट श्रम यू मतलब स्वरूप होते साक्षात मतलब जिसको किसी अपने से भिन्न वस्तु के जिसको अपरोक्ष अनुभूति बोलते हैं कि होने के कारण मतलब जिसको जानने के लिए और किसी की अपेक्षा ना हो उसको साक्षात बोलते हैं और सर्वान्तर सबसे अंदर है और सबके अंदर है कैसे है वो साक्षी रूप में बैठा हुआ है साक्षी का भी जर नहीं हो सकता साक्षी जो जड़ हो जाएगा साक्ष तो ही नहीं होगा इसलिए साक्षी चेता और चेतन तत्व है और नित्य रहते हैं साक्षी चेता नित्य साक्षी चेता निर्गुण केवल रूप में जन्माए हैं वो, है वो समस्त गुण से रहता है और एक केवल शब्द को यहाँ पे बोलते अद्वय भेद रहता है साक्षी चेतन निर्गुण साक्षी चेता के बोलो निर्गुणश्चर ये शब्द आयात्मा के लिए साक्षी चेता के बोलो निर्गुणश्चर यहाँ पे साक्षी मतलब हर चीज को संसार में देखने वाला वो जो है चेतन है वो नित्य है समस्त गुण से रहित है और भेद से रहित है ठीक है तो देखिए ऊपर में पहले उपलब्धि मतलब एक चेतन तत्व है चेतन तो उपलब्धि और क्या है एक्सपीरियंसर और उसको एक्सपीरियंसर की धर्म किसी के माध्यम से नहीं होता तो स्वयं ज्योति अपने आप अपने को प्रकाशित करते हैं दृष्टा स्वरूप है और वो प्रत्येक है परंतु तो प्रत्येक में सबसे सबके अंदर बैठा हुआ है अंदर सत है हमेशा रहने वाला है क्रिया से रहित है और वो साक्षात है टोटली इनडिफरेंट फ्रॉम यू जिस आत्म, मन आत्मा से थोड़ा भिन्न जैसा हो गया परंतु आत्मा तो आत्मा ही है साक्षात तो अभिप्राय है कोई गैप नहीं है बीच में कोई गैप नहीं है वही वो, वो स्वरूप है सर्वांतर सबसे अंदर सबके अंदर और वो साक्षी बस केवल देखता रहता है चेता चेतन तत्व है नित्य हमेशा एक ही प्रकार नित्य से है उसका एक ही धर्म कोई धर्म नहीं है ये उसका धर्म है नित्य अगुण मतलब निर्गुण कोई गुण नहीं है उसमें दुर्गुण भी नहीं है सुगुण भी नहीं है हम तो सदगुण को छोड़ ही नहीं पाते सोचते कि हाय मैं कैसे हो जाऊँगा ये तो हमारा गुण है तो निर्गुण है आत्मा ये सारा जो गुण है मन बुद्धि के धर्म आत्मा के धर्म नहीं है सारा गुण मन बुद्धि के धर्म है आत्मा के धर्म नित्य अगुण अद्वय भेद रहते उसमें कुछ भेद नहीं है है ना कोई भेद नहीं है वहाँ पे इस प्रकार सजातीय भी कितना बार भेद प्रत्येक बोला असत बोला मतलब सजातीय और विजातीय और स्वगत भेद समस्त प्रकार के भेद से वो रहित है है ना इसलिए उपलब्धि स्वयं ज्योति धृषि प्रत्येक सत्य क्रिय अवयव में क्रिया होता है परिच्छिन्न वस्तु में क्रिया हो सकता है व्यापक वस्तु में क्रिया होना संभव नहीं है पूर्णतः व्यापकता में कोई क्रिया होना संभव नहीं है एक मान लीजिए एक पानी प्लास्टिक के बोतल में आपने जो है पूरा टाइट करके जैसे आप पानी भर देते हैं वो कितना भी हिला आपको नहीं दिखेगा कि पानी हिल रहा है वो पूरा पैक भरा हुआ है जब तभी परिचिन पानी बोतल लेकर के मैं बोल रहा हूँ मतलब एक जगह पर भरा होगा उसमें क्रिया नहीं होता इसलिए जैसे साथ बोल रहे पूर्ण मधुब पूर्ण मध्य ये पूर्णता का निश्चय यदि हो जाता है फिर कुछ भी क्रिया नहीं होता क्रिया मतलब जी इस इस साधाधन भाव से जो क्रिया करते हैं इसको करूंगा तो यह प्राप्त होगा इस भाव से कोई क्रिया होना संभव नहीं होगा यदि हम अपनी पूर्णता का अनुभव कर लेंगे इसलिए पहले ही शांति मंत्र हमारे पास सबसे पवर पुलता है पूर्ण मतलब पूर्ण मिता इतना मतलब पवित्र मंत्र है यदि हम इसको एक बार समझ जाता है वो हमें मतलब श्राद्ध रूप में प्राप्त करने जो वस्तु और उसके लिए साधन इस भाव से छुड़ा तो देता है कोई श्राध भी नहीं है कोई साधन भी नहीं है अपने लिए श्राद्ध साधन भाव से रहित स्वयं प्रकाश उपलब्धि स्वयं ज्योति धषि प्रत्यक सद्रिय साक्षात सर्वंतर साक्षी चेता निर्गुण केवल निर्गुण यहाँ पर नित्य शब्द बोला और निर्गुण अगुण अक्सर मूल में है निर्गुण और भेद केवल अकेला नहीं है है की जो इस तो से चिंतन करना है और बाकी तो उसका मतलब सपोर्टिंग से, सपोर्टिंग से से बोलते हैं शन्निदो सर्वदातस्य। शन्निदो सर्वदातस्य। आत्मात्मी दया सद अहम मम गोचर सन्निध सर्वदा तस् सैद आत्मा आत्मात्मी दया सैद अहम मम गोचर सन्निध आत्मा, आत्मा। देखिए इस प्रकार एक मैग्नेटिक फील्ड हो अथवा एक इलेक्ट्रिकल फी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो तब क्या होता है कि उस फील्ड में जो भी कोई आएगा मतलब यदि कोई कंड कंडक्टर यदि वस्तु होगा जिसको वो उसको उस फील्ड में बदल देते हैं इसी प्रकार आत्मा की सन्निधि में रहने के कारण और मन तो सबसे कंड कंड कंडक्टर है सब कुछ बहन करने जाता है फल तो क्या होता है वो आत्मा की चेतना तस्वीर आरभ हो जाता सर्वदा तस् उसके सन्निधि में हमेशा रहने के कारण शायद तद आभ अभिमान आभा, और मैं की आभा जो है उसमें जो है अभिमान से आ जाता है आत्मा में अभिमान करते हैं ये वो अच्छा गुण है अच्छा धर्म है इसलिए इसको अभिमान बोलते है अभिमान ऊपर से मान्यता देना अभिमान तब ऊपर मान मान मत अभिमान से मानना देना अभिमान आत्मा में नहीं है, है? कि धर्म, धर्म तो चेतना और मैं मतलब मैं और मैं चेतन वो जो है शरीर इंद्र मन बुद्धि में आ जाता है अभिमान से आ जाता है फल तो क्या होता है आत्मा आत्मीय मैं और मेरा आत्मा आत्मीय दिन दो, दो रह जाता है लास्ट में ये मैं और ये मेरा सारा चीज निश्चित कर देने पर भी ये मैं हूं और ये मेरा ये निश्चित नहीं होता ये निश्चित नहीं होता शायद अहम मम गोचर ये ये अहम और ये मम गोचर इसका विषय बन कर सारा संसार जो है अहम मम गोचर में हमारा संसार ही बना हुआ है इस सृष्टि में बंधन नहीं है इस सृष्टि में यदि सब कुछ भगवान ही है ऐसा भावना निश्चय हो जाता है वह हमारे बंधन के लिए हेतु नहीं बनता हम सृष्टि के आनंद लेते हैं परंतु जैसे शरीर में और शरीर के साथ संबंध रखने वस्तु तो केवल मेरा ही है इसको तो मैं ही केवल करूँगा बस यही हमारे बंधन की बीज बो दिया हमने और फिर से मैं और मेरा का वृक्ष इतना पनपता जाता है इतना पनपता जाता है फैलता जाता है उसको रोका ही नहीं जाता अक्तर तो वृक्ष फैलता, फैलता, फैलता रहता है फैलता रहता है इसलिए और होता कैसे सन्निधि उसकी सन्निधि में रहने के कारण अक्सर यहाँ पर सन्निधि तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर सन्निधि भी घटती नहीं है क्यों जिस पर अगर आकाश की सन्निधि में वायु है ऐसी बात नहीं है अथवा मकान आकाश सब में अनुसूत है बिल्कुल घुसा हुआ Penetrate किया हुआ है इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही है वो आत्मा चेतन आत्मा सारे के सारा बुद्धी बुद्धी अहंकार शरीर ये को सब में जो है पर तो क्या होता है ये मैं और मेरा करके हम खुद विभजन कर लेते हैं कभी हम शरीर को ही देखिए आप, आप, आप कौन हो मैं स्वामी सर्वानंद हूं कोई गया कहीं पे कौन मैं अरे मैं कौन बस अब तब जो है पहले नाम अथवा ऑक्यूपेशन इस से बोलते हैं मैं स्वामी सर्वानंद हूँ अथवा मैं दूध देने वाला आया हूँ इस प्रकार से जो है शरीर के साथ आरोप करके जो हमारा संबंध नहीं है उसका आरोप करके हम उसको व्यवहार करते हैं। मैं और मेरा ऐसा करके आत्मा आत्मीय दम मम गोचर ये मैं और मेरा इसका विषय बन करके हमारा सारा कर्म को हमको मजबूरी से कराता है ना परिच्छि मैं हूँ तो मम करकेगा जब व्यापक मैं को जनन जाऊंगा समझ जाऊंगा तब कुछ मेरा रह ही नहीं जाएगा तो मैं तो व्यापक तो मेरा कहाँ पे रह जाएगा हमसे भिन्न करके कोई होगा उसको मेरा कहा जाएगा परंतु जब मैं ही अकेला पूरा ना व्यापक तो कौन मेरा कौन होगा फिर? मेरा कोई होगा ही नहीं और ना है परंतु अभी व्यवहार में सब मैं और मेरा करके व्यवहार होता है मैं और मेरा करके व्यवहार होता है इसलिए जो पहला सुल बोल करके आया कि साक्षी चेता नित्य अगुण्व इसे को समझाने के लिए तो हम भेद देखते क्यों इस कारण से भेद देखते हैं चन्नी देव सर उदा तस् शायद तद आभो अभिमान तद उसका आभा मैं कि आभा के अभिमान के कारण दिखाई पड़ता आत्मा आत्मीय द्वय चाहते इसलिए मैं और मेरा ये दो शायद अहम मम्मी मैं और मेरा का विषय जो बनता है ये अहंकार अहंकार है वास्तविक मैं नहीं है फिर अहंकार करके केवल इतना किया कि मैं पुरुष हूँ फिर क्या करेंगे जाति कर्मादि न कस्िद शब्द तद अभा जाति कर्मादि कर्मादिमत्वाधि जाति कर्मादि कर्मादिवाधि शब्द तो अहंकृति न कचित वर्त शब्द मैं ब्राह्मणों अनेकों में रहने वाली एक धर्म को जाति बोलते हैं मैं चौरासी लाख जोने में मनुष्य भी एक जाति है जिसमें मनुष्य शब्द रहता है पहले उसको मान्यता दिया फिर अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षेत्र वो दुष्टाध्य मन रहते है। इसलिए जाति कर्म और फिर व्यापार जाति गुण क्रिया संबंध जाति गुण क्रिया और संबंध आत्मा में नहीं है परंतु ऋषि के द्वारा ही शब्द प्रयोग होता है कोई जाति वाला होगा कोई गुण वाला होगा कोई क्रिया वाला होगा अथवा किसी के साथ संबंध रखने वाला होगा उसके लिए शब्द प्रयोग होता है उसके लिए शब्द प्रयोग होता है जाति गुण क्रिया संबंध उसके लिए प्रयोग होता है आत्मा अकेला है इसलिए आत्मा जाति नहीं है आत्मा निर्गुण है इसलिए वहाँ पे कोई गुण भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है क्योंकि है, और अकेला इसलिए किसी के संबंध नहीं है इसलिए आत्मा के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता जहाँ पे जाति गुण क्रिया होगा उसको शब्द के द्वारा समझाया जा सकता है इसलिए होता है जाति कर्मादि महत्वादि तस्मिन शब्द वहाँ पे शब्द तो अहंकृति परंतु जहाँ पे उससे ही नो मध्य मत तद्ध ही वहाँ तो पे उस पर अहंकार के तो अभिमान पूर्वक हम उसका न कश्चित वर्त शब्द इसलिए वहाँ पे आत्मा के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है तद अभाव स्वे क्योंकि जाति गुण क्रिया संबंध का आत्मा में अभाव होने के कारण इसलिए कोई शब्द का आत्मा को नहीं कहा जा सकते वेदांति ना उल्टा उल्टा बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते एक तो शास्त्र बोलते आत्मा बारे स्रोतभ्य आज यदि उस सोतव्य नहीं शब्द के द्वारा कैसे बोलोगे इधर बोलते हैं सोतभ्य और बोलते शब्द के द्वारा नहीं बोला जा सकता है विरोध नहीं लग रहा है श्रुति बोलती है आत्मा ही एकमात्र सुनने योग्य और इधर क्या बोलते हैं आत्मा का शब्द प्रयोग नहीं होता क्योंकि जाति गुण की संबंध नहीं है तो आत्मा का बोध कैसे होगा इसलिए शब्दों के माध्यम से आत्मा का बोध नहीं कराती है जो है भ्रांति से जो हमने अपने ऊपर आरोप कर रखा उसको निषेध के माध्यम से हमें बोध कराती है अरे तो न कसित बर्थ तथे शब्द तथा भाव है ठीक है तो ना कस्चे, ना तो इसलिए इस प्रकार से जाति कर्मादिदिस्ब अहंकृति जाने होने कारण हम शब्द अहंकार से प्रयोग करते हैं और वहाँ पे शब्द प्रयोग नहीं होता क्योंकि उसका अभाव है अपने स्वरूप आत्मा में उसके अभाव होने के कारण वहाँ पे जो है वो शब्द प्रयोग नहीं होता है आगे आभाष हो तथे ही वह शब्द प्रत्येक ऋषि स्थित आभाश आभाश जत्र आभासदिशिस्थिता लक्ष्यूर्न साक्षा अभिद्यु कथन आभास नहि शिशिस्थिता लक्षु तम अभी दुकन नर्थश्द अजाता दिमा कणुचि नजाता दिमा कषि अर्थ जत्र निरूपते आभासा शब्दा प्रत्येक लक्ष्य मतलब क्या हो गया आभास त्रब्द प्रत्येक दिशा दृष्टा रूप में जो विद्यमान है वो जो है आपकी आभास के द्वारा जिसको आभाषित कर दिया मतलब तो इंड्यूस कर दिया शरीर मन को, पे तो शब्द होता है प्रत्येक जो दुष्ट रूप में विद्यमान जिसको आभाषित कर दिया उस पुस्तु के लिए शब्द प्रयोग होता है उसमें तो ये शब्द नहीं है तो शब्द से होगा लक्ष्य ये यू न साक्षातम अभिद्यु का संचना आप उसको क्योंकि लक्षण को समझाने के लिए आपको जो है उसको कुछ शब्द प्रयोग होता है परंतु लक्षण से बोलना मतलब ये है कि उसके साथ इसका क्योंकि जहत अजहत लक्षणा बोलते हैं ये भाग लक्षणा भी बोलते हैं कि अब इतना हिस्सा नहीं है इतना हिस्सा रखो तब जाकर को समझ में आता है वास्तविक आत्मा के लिए कभी भी कोई शब्द प्रयोग होना संभव ही नहीं है कभी कभी भी भी कोई कोई प्रयोग प्रयोग संभव संभव नहीं नहीं है है आत्मा आत्मा के लिए क्योंकि जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है, क्रिया, नहीं है। क्रिया की आभास जहा पे होता है वहां पे शब्दों का प्रवृत्ति होता है इस परंतु जाति गुण आभास के माध्यम से लक्ष्य लक्ष्य ये न उसको साक्षात नहीं देखा सकता है न साक्षात अभी सीधा सीधा बोल नहीं सकते इसलिए श्रुति ने कुछ उपाधि का अवलंबन करके जिस प्रकार हम बाल मिला करके इसमें लगा करके लाइन में लगा करके देखो ये बिजली ये समझा सकते हैं इसी प्रकार आत्मा को लक्षित होता है उपाधि की माध्यम से आत्मा को लक्षित किया नहीं जात्यादिमान कसित आत्मा जाति गुण क्रिया संबंध वाला नहीं है इसीलिए अकस्चित अर्थ शब्द अजात जिसमें जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है इस प्रकार किसी विषय को शब्द के द्वारा श्रुति नहीं निरूपण कर सकती है इसलिए आत्मा जो है जाति गुण क्रिया संबंध से रहता है श्रुति आत्मा को निरूपण करते है कैसे निरूपण करते यही समझा करके कि आत्मा में जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है आत्मा उत्पत्ति उत्पाद संस्कार जो विकास जो है इस प्रकार से श्रुति प्रतिपादन करती है को दिखा करके जो उत्पत्ति रहित है, की नहीं है तब उस तब इस प्रकार से नत्मा नित्वाचताभ्य ब्रह्म सूत्र में द्वितीय अध्याय तृतीय पद के भूत की उत्पत्ति की उत्पत्ति के बारे में कथन किया गया है तो वो जो है वो उत्पत्ति की आत्मा की उत्पत्ति में कहीं भी शास्त्र में आत्मा के उत्पत्ति के बारे में कथन तो तो इस प्रकार की स्थिति निरूपण करके दिखत है यदि वहाँ पे शब्द प्रयोग होना भी संभव नहीं है नश्चित अर्थम शब्द ही निरूपत है किसी भी जातिवादी जाति गुण क्रिया संबंध से रहित कोई वस्तु को आप शब्दों के द्वारा निरूपण नहीं कर सकते शब्दों के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता इसलिए आत्मा की आभास से जो वस्तु दिखाई पड़ता है उसको केवल हम शब्द आदि के द्वारा निरूपण करके फिर हम बोलते हैं ये जिसके रहने के कारण ये सब व्यवहार कर पा रहा है जिसके अंदर ये कोई व्यवहार नहीं है जिसके रहने के कारण चेतन रूप में दिखाई पड़ रहे हैं परंतु जो अपने आप पर से चेतना है उसको जड़ कभी नहीं है इस प्रकार से उसका प्रतिपादन करते हैं क्यों आत्मा जो है प्रयोग वहाँ पे होता है क्रिया वहाँ पे होती है शब्द प्रयोग जाति गुण क्रिया और संबंध ये जहाँ पे होगा वहाँ पर प्रयोग होगा और क्रिया के द्वारा जो है जो तो भी कुछ होता है वो होता है उत्पत्ति संस्कृति विकृति और आपती परंतु आत्मा क्रिया भी नहीं आए ना कोई मानसिक क्रिया ना कोई शारीरिक क्रिया इसलिए आत्म आत्मश्रुति जो हमको प्रतिपादन करती है निश्चित मुक्ति से प्रतिपादन करते हैं आत्मा की आभास से आत्मन की आत्मिधि में रहने के कारण जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो सन्निहित वस्तु को दिखा करके उसके माध्यम से आत्मा लक्षित होते हैं तीन प्रकार के लक्षण बोलते हैं है। आगे बोलेंगे जहत लक्षण अजत लक्षण जहत अजत लक्षण है ना मतलब किसमें कहते हैं तैग कर गंगायाम घोष गंगा की धारा को तैग करके गंगा के किनारों को समझाया जा जाता है अजयत लक्षणा बोलते हैं कि मंचा कोशति मत मतलब शूनो धावती लाल रंग दौड़ रहे हैं लाल रंग नहीं दौड़ तो लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ रहे हैं तो घोड़ा लाल रंग से घोड़ा को दिया जाता है और फिर जो है स्वयं देवदत्त स्वयं वही देवदत्त है और इदम देश दोनों को हटा देने पर जो चीज बचते पहचान में आता है उसका देवदत्त पहचान ठीक आगे है यही पे रखते हैं ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण नमो पूर्ण पूर्ण नारायण पूर्ण पूर्ण शांति शांति शांति